शांति शां स्मृत पुरा ना मालय करुणाली भगवत् शंकरम लोक शंकर तो आज से आप लोग जो है मध्य में विद्या मनुजी का रचा हुआ जो पंचदशी है और उसके ऊपर श्री रामकृष्ण टीका वो उन्हीं के शिष्य थे जो विद्यान मनुजी के शिष्य थे अपने आप ही श्लोक के ऊपर व्याख्यान ही दिए हुए हैं उसको लेकर के शुरू करते हैं देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाएंगे यहाँ पे रहते रहते <laughs> इसमें पंद्रह अध्याय है पंद्रह मतलब तो पूरा अलग अलग टॉपिक है जरूरी नहीं है कि एक नहीं समझ से दूसरे नहीं समझ में आ गया ऐसा बातें किसी को भी हम पढ़ सकते हैं और वो स्वतंत्र तो रूप से सारा ग्रंथ की जो विषय वस्तु है वहां इसकी तो वो अपने आप ही बता देते हैं इसलिए जहां कहीं से भी हम सुनेंगे किसी एक टॉपिक को पूरा सुनना अच्छा है ताकि यहाँ के पंद्रह अध्याय है इसमें पांच है विवेक और पांच है दीप और पांच है आनंद पांच विवेक है यहाँ पे पहला विवेक है तत्व तो विवेक फिर जो आएगा यहाँ पे कि तत्व विवेक के बाद पंचभूत विवेक पंचभूत विवेक के बाद आएगा पंचकोश विवेक पंचकोश विवेक के बाद आएगा द्वैत विवेक और फिर जो है द्वैत विवेक के बाद चित्त छोटा सा ऐसा प्रकरण महावाग को विवेक तो ये विवेक मतलब हम जानते हैं विचार पूर्वक वस्तु को पृथक करके समझना क्योंकि वेदांत में ये समझना ही साधन है ठीक से विषय वस्तु को समझ सकते हैं तो आप अपने स्वरूप को भी ठीक से समझ जाएंगे इसको मन में रखते पहले पांच दीप विवेक को बताया फिर जो है पांच दीप जो अंदर के चित्रदीप फिर पहले चित्रदीप आया तृप्ति द्वीप तृप्ति द्वीप ज्ञान दीप ध्यान दीप और में, इस प्रकार पांच दीप भी आए हुए हैं उसके बाद जो है अंतिम में आता है कि आनंद का प्रकरण तो नाट्य दीप तो जोगा आत्मानंद और फिर जो अद्वैत आनंद विद्यानंद और फिर लास्ट में विषय आनंद अरे विचित्र दिखता है ये कि आनंद को लास्ट में ले करके रखा मतलब ये विषय आनंद भी आत्मानंद में बदल जाता है तो इसी को इस इसी में जो विषय दिया हुआ है हमें तो भी यही ध्यान रखना है कि इसको सुनते सुनते थोड़ा सा जो है हमारे अंदर कम से कम ठीक ठीक विवेक उत्पन्न हो जाए कि क्या हम करना चाहते हैं मनुष्य जीवन से और उसको तरफ हम आगे बढ़ पा रहे कि नहीं बढ़ पा रहे यहाँ पे एक ग्रंथ की मर्यादा है कि जो एक शुरू में मंगलाचरण करना पड़ता है गुरु परंपरा को नमस्कार करना फिर इस ग्रंथ के समाप्ति होना और जो है, उनके आशीर्वाद की मंगलाचरण करते हैं इसका मंगलाचरण बहुत ही अच्छा पहले शुभ करते हैं पहले जो मंगलाचरण यहाँ पे दिखाई दे रहे उसमें तो प्रथम तत्व तो विवेक प्रकरण है ना प्रकरण ग्रंथ है इस प्रकरण ग्रंथ अभिप्राय क्या है यहाँ पे कोई कर्म का विषय नहीं है कोई उपासना के विषय नहीं है केवल विचार एक विषय को लेकर के जिसमें विचार किया जाता है उसको जो है केवल एक विषय उसको प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं और जब उपासना कर्म उपासना ज्ञान को लेकर विचार किया जाता है उसको तो आकर ग्रंथ बोलते हैं आकर ग्रंथ बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ है ये में प्रसिद्ध में माना जाते हैं। इसको एक बार ऐसा मनन के लिए बहुत मददगार हो जाता है तो पहले जो तो है तत्व विवेक प्रकरण में ये बोलते हैं जो रामकृष्ण जी इसको पहले छोटा श्लोक दिखाई दे रहे हैं वो उनको मंगलाचरण करते हैं उसके बाद ग्रंथ मुनि जी वहा संपूर्ण हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए थे कई बार उनने जो है गायत्री पुरस्त किए तो गायत्री पुरस्त में जो है थोड़ा थोड़ा प्रतिबंध रहने के कारण नहीं हो पाया फिर उसने पांचवा जो है वो सन्यास दे दिया था उसके बाद जो है बेश से। फिर उसके बाद वहाँ का जो है बाद में शायद शंकराचार्य बने तो उनकी गुरु भी थे शंकरानंद वो भी मठ गयी थे और उनके शिष्य थे रामकृष्ण जी जो इस ऊपर तो टीकाकर लिख रहे नी भारती तीर्थ। मुनीश्वरोनेशत विवेक पद दीपिका पहले नमस्कार करते हैं भारती तीर्थ सचिव जो आपके गुरु आचार्य थे थे और तो फिर उसके बाद शरीर ये नमस्कार है है रामकृष्ण जी जी का लिखा हुआ शर्मा गुरु क्यों प्रत्येक तत्व विवेक विवेका प्रत्येक आत्मा के अंदर हमारा स्वरूप जिस तत्व से बना हुआ है उस विवेक को स्पष्ट करने के लिए इस पददीपिका मतलब पूरा के पूरा के एक एक के एक-एक एक-एक पद पद पद पद ऊपर ऊपर प्रकाश हो गया शुभ और तम मिलकर जो बना हुआ है तो उसके उसके का उसको प्रकाशित करने वाला उसके को करने। ये अर्थ की देखिए यहाँ पे तो नमस्कार करके फिर उसके बाद भारतीय तीर्थ और विद्यारण दोनों तो दीवचन प्रयोग किया तभी तो ईश्वर मतलब गुरु परंपरा को हमारे अंदर प्रत्येक आत्मा में जो तत्व है रियलिटी है उसको जो है मतलब विवेक पूर्वक निर्णय करने के लिए पृथक बीच पृथक भावे मतलब जो मिला हुआ है ना मेरा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि उसके साथ जो है उसकी सब जो मिला हुआ है उससे अलग करके अपनी स्वरूप को ठीक से समझने के लिए इसकी एक एक पद के ऊपर प्रकाश किया जाता है पद अच्छा आगे लिखते हैं परिपक्षित ग्रंथस अभिघ्न परिसय गमनाभ्यम शिष्टाचार परिप्राप्तम परिप्राइटता गुरु नमस्कार शिष्य शिक्षा श्लोक उप निबधना अर्थात विषय प्रयोजने प्रयोजन चूचयती किसी भी ग्रंथ को लिखने के लिए हम मंगलाचरण भी करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से हम ये भी दिखाते हैं इस ग्रंथ की विषय क्या है और उसका प्रयोजन क्या सिद्ध होगा अधिकारी फिर, फिर, फिर संत तो अपने आप ग्रंथकार जो है मतदान पहले इसका विषय और इसका प्रयोजन को कहेंगे और उसके बाद अधिकारी को कहेंगे उसी से प्राप्त हो जाएगा तो मतलब जिसको करने की इच्छा रखते हैं, जिस को परिशमाप्त करने का इच्छा रखते हैं लिखने की इच्छा रखते हैं अभिघ्ने न बिना किसी रोक रोग तो के परिसम्ति परचय गमनाभ्या उसका समाप्ति और उसका प्रतिष्ठ रूप से चय मतलब कोई व्यक्ति इसको पढ़े इसका लाभ उठाए इन दोनों गमनाभिया लिखा है वहां पे तो द्विवचन बोलता है इसके माध्यम से इसको पूरा करने के लिए मतलब इसकी ठीक से समाप्ति भी हो और इसकी उपयोगिता भी समझ में हो इसके माध्यम से शिष्टाचार परिप्रापित ये शिष्टाचार है शिष्टाचार मंगलाचरण है और इसमें कभी कभी मंगलाचरण हमारे विषय वस्तु भी प्रतिपादन करते हैं जैसे पूर्ण मद पूर्णमेदम विषय वस्तु का प्रतिपादन करते हैं और शिष्टाचार मतलब परम से गुरु को प्रणाम करना गुरु परंपरा को प्रणाम करना भगवान को प्रणाम करना ताकि ये ग्रंथ जो है हम ठीक से जिस भावना को लेकर के शुरू करते हैं उसको और फिर जो समाज के लिए अथवा लोगों के लिए साधक के लिए हित कारक ये भावना को मन में रखते हुए शिष्टाचार परिप्रापित इष्ट देवता गुरु नमस्कार रक्षना यहाँ जो इष्ट है वही गुरु है बात जो गुरु है वही इष्ट है इष्ट देवता वही गुरु रूप है अथवा अच्छा देखिए भगवान शंकर तो सबको इष्ट है ही है उनका तो, तो तो शंकर तो तो नाम शंकरानंद भी थे तो दोनों ही लागू हो जाता है विद्यानंद मोड़ी के गुरु जी का नाम तो इसीलिए बोलते हैं इष्ट देवता गुरु नमस्कार लक्षण इष्ट देवता रूपी जो गुरु है उनकी नमस्कार के द्वारा लक्षित होता है जो मंगल आचरण मंगल के उच्चारण अथवा आचरण अनुष्ठित अपने आप करते हैं क्यों करते हैं शिष्य शिष्य कि कभी भी भी इस ग्रंथ को को शुरू करने से पहले को भी जो है मंगलाचरण श्लोके ना ना श्लोक के द्वारा इसको यहाँ पे प्रति मतलब रखते हैं श्लोक के द्वारा इसको ग्रथित करते हैं और इसके साथ क्या दिखाते है? विषय जो आर्थिक क्या है इसका विषय क्या है क्या है उसको भी सूचित करते है। हम जानते हैं समस्तों की है। जीव ब्रह्म की एकता उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है एक जन्म व्यक्ति के चक्रे जो भवरोग है उस भवरोग से यही इसका विषय प्रयोजन यहाँ भी ऐसे ही है इसको देखिए श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं जो ये हो गया ऊपर का पंक्ति है ये जिस प्रकार जी भगवान भाष्यकार की पंक्तियों को अभिप्रेत अर्थ किया उसका अभिप्रत करने के लिए इस प्रकार पहले अपना मंगला चरण गुरु गुरु जी के, के अभिप्राय को स्पष्ट कर दिया ठीक है ऊपर वाला पंक्ति देखिए जैसे ऊपर में पहला एक नत्व में तो लिया हुआ हुआ त्वा प्रत्यय नमस्कार का, फिर उसके बाद लमस्कार कर द्वितीय प्रत्येक विवेक होता है उसका पदा किया जाता है तो अब जो है पद किया कि गुरु जी ने क्यों किया उसके बोलता अपने ग्रंथ को निर्विघन रूप से समाप्ति के लिए और उसका समाज के लिए हितकारक बनाने के हो जाए लोगों के लिए काम आ जाए इस अभिप्राय से क्योंकि कई बार इस व्यक्तियों ने मतलब हिंदू राज्य स्थापन करने के लिए गायत्री पुनस्रण किए नहीं किया, मैं आपको में बैठती हूँ आप जो भी लिखेंगे समाज के लिए हित कारक होगा ऐसा जो है इसका भूमिका में देखना भूमिका में लिखा होगा जीवन सत्य मंगलाचरण अपने आप कर रहे हैं क्यों शिष्य शिक्षा के लिए तब हम काम करे कम से कम भगवान को स्मरण करके उनके चरण अर्पण करके फिर करना चाहिए इसको दिखाने तो के लोक के द्वारा इसको हमारे सामने लाते हैं और इसी के माध्यम से जो है विषय और प्रयोजन को भी दिखाते हैं क्योंकि इसके बिना ग्रंथ जो है भी मतलब उपयोगी नहीं हो सकता यदि इसका विषय क्या है इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा हो और इसका अधिकारिक कौन है संबंध तो अपने आप ही प्रतिबद्ध प्रतिबंध संबंध आ तो जाता है तो यहाँ पे देखिए अब पहला श्लोक है इसका ये है विद्या मुनि जी का दर्ज किया हुआ मंगलाचरण नम श्री शंकरानंद सभी बोलना नम श्री शंकरानंद गुरु पाद जन मनी गुरु पाद सबिलाो स महामोह स्विलास महामोह विलास महामोह मोहा ग्राह काशय कर्मण नमः श्री शंकरानंद नम श्री श्री शंकर भुजन्मने जन्मने गुरुदुज सब महामोह सब ग्राहा ग्राहा ग्राशाई। ग्राशाई चतुर्थी है दोनों ने तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि सामान्य हम पढ़ लेंगे फिर टीका में जाएंगे नमक मतलब मेरा नमस्कार नमस्कार के लिए जिसके प्रति नमस्कार किया जाता है और द्वितीय अथवा चतुर्थी विभक्ति में होते हैं यहाँ पे पहले ऊपर वाला में देखिए श्री शंकरानंद गुरु पादाम इसके बीच में कोई भी विभक्ति नहीं है यानी कि एक समाज पद है एक समाज पद है पहला पद है श्री सबसे कल्याणकारी वस्तु शंकर में क्या है कल्याण देने वाला वह है ज्ञान आत्मज्ञान स्त्री हो गया उस आत्मज्ञान की हर शंकर मतलब शंकरो दी शंकर जो आत्मज्ञान हमारे हर प्रकार की दुख को एडवर्सिटी को शांत करते हैं तो ये जो है शंकर भगवान शंकर का नाम तो है ये वो भी तो ही है दुख में जाने के लिए और ये जीव का दो तक तो है और ये आनंद जो परमात्मा की स्वरूप है जो परमर्थिक स्वरूप है शंकर आनंद और यही जो है ये सब कर्म धारा समझ में हुआ है जो शंकर है वही आनंद है वही गुरु भी है और इस गुरु की पाद अंबु जन्मने मतलब अंबु जन्मने अम्बु जन्म जल में उत्पन्न होते हैं जो चरण मतलब कहना चाहते हैं चरण कमलों के प्रति चरण कमलों में श्री शंकरानंद गुरु पाद अंबु जन्मने भगवान श्री शंकर अथवा गुरु जी का नाम थे शंकर श्री श्री शंकरानंद जो उनका गुरु जी थे उनकी चरण कमल में चरण कमल हमने कहां से लाया अंबु जन्मन अन्भु अन्भु मतलब जल में पंकज आ जाती थी, थी पंकज जल में उत्पन्न होता है शरोरुहो भी बोलते हैं उसको उसको पंकज बोलते हैं उनका चरण कमल जो है वो जो चरण है वही कमल है मतलब के जो श्री है वही शंकर है वही आनंददायक है वही गुरु है इस गुरु के जो चरण कमल है चरण है वो कमल रूपी है इस गुरु जी के चरण कमलों में कमल कमल के प्रति ये हो गया एक समाज पथ का सामान्य अर्थ तो गुरु जी क्या काम करते हैं यहाँ पे मुश्किल सब विलास विलास में तो के सहित मतलब विस्तार के सहित महामोह जो संसार का सबसे बड़ा मोह क्या है अपने को नहीं जानने के कारण जो हम समाज को पूरा ये मुह वैचित्य धातु में तो ये जो विचित्र संसार हमने तैयार कर लिया अपने स्वरूप की अध्ययन के कारण सारा जो मैं शरीर और मेरे साथ संपन्न जोड़ने वाला जो ये विश ये मतलब इसका, इसका ये अध्यान की कार्य सविलास महामोज महा जो मुंह है उसको ग्राह ग्राह मतलब होते हैं मगर मच्छी कैसे ग्राह्म उनका एक ही काम है क्या काम है इस महामोह रूपी जो मगरमच्छ है उसको ग्रास कर तो ग्रास भगवान देखिए कैसे करता है एक तरह, एक तरह तो कमल की की तरह नरम कमल तो नरम तो होता है और काम क्या करते हैं बिल्कुल जो है की तरह जो संसार को पूरा ग्रास लेते हैं मतलब सबिलास महामोह मतलब बिला विस्तार सहित संसार तो रूपी महामोह है उस मोह को ही एक ग्राह बोला, मतलब क्रोकोडाइल बोला, उसको जो है उसको ग्रास करने का जो कर्म ने देखिए यहाँ भी कोई बीच में विभक्ति नहीं है अंतिम में कर्म तो गुरु जी का काम क्या है गुशब्द का अर्थ तो होता है अंधकार रूप शब्द कर तो प्रकाश हमारे अंतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करके जो उसको प्रकाशित करते हैं वही गुण है इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने दशम अध्याय में बोलते हैं नाश या में आत्मभावस्थ ज्ञान दीपे नगवान क्या करते हैं ये जो है ज्ञान की प्रकाश से हमारे अंतर के जितना मोह उसको जो नाश करते भगवान ही सबसे श्रेष्ठ गुरु है है ना? एवं चिंतन करते करते जब मन थोड़ा शुद्ध होते हैं तो उसमें भगवान के प्रकाश स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं श्लोक का सामान्य अर्थ हो गया ऊपर में नमहत पद है नमस्कार है उनके प्रति श्री शंकरानंद गुरु पादू जन्म ने ये एक पद है और सब महामोह ग्राह विस्तार सहित महामोह जो है ये आत्म की आत्म अज्ञान के कारण जो महामोह संसार सत्य है ये हमारा काम के इस प्रकार की जो मगरमत से उसको ग्रास करना मगर मच्छी को खा लेना इतना नरम है अतः जो इस प्रकार भयंकर जो क्रोकोडाइल होता है उसको नाश करना ग्रास करना ये गुरु का है अब देखिए पे इसका व्याख्या करते हैं मतलब सुखम करोति इति शंकर शंकर मतलब जो सबके लिए सुख कारक है वो शंकर है सबके लिए जो सुख सबके लिए सुख करता है वो शंकर सकल जगत आनंद कर परमात्मा ओने जो समस्त जगत को आनंद देने वाले आनंद स्वरूप है, है परमात्मा है ये जिनके जिनके पास पुस्तक है वो देख हैं तो करोति इति शंकर सकल जगत आनंद कर परमात्मा समस्त जगत को आनंद देने वाला परमात्मा ये बोलते हैं शंकर परमात्मा कैसे ये हमारे स्वरूप कर बट है ही आनंद आयती है जो है यही परमात्मा के अंदर स्वरूप होकर करके बैठे हैं और शब्द के आनंद के निमित्त शब्द सब आनंद लाके देते हैं ये के आधार पर ये शंकर मतलब जो को आनंद देने वाला है जो सबको सुख देने वाला है फिर जो है आनंद निश प्रेमास्पद तेना परम आनंद रूप प्रत्येगात्मा बाहरी वस्तु है हमको आनंद देता है मतलब आत्मा के लिए नहीं बाहरी वस्तु में जो आनंद दिखता है वो तो आत्मा को हमको अच्छा लगता है इसीलिए परंतु अपने में जो प्रेम है वो किसी दूसरे के निमित्त से नहीं अपने प्रेम आत्मा के प्रति स्वाभाविक प्रेम है सभी जीव का सभी प्राणी का बोलते जो आनंद मिलता है वो आत्मा के लिए टुकड़ा टुकड़ा आनंद है प्रत्येक व्यक्ति निर्तिश नित्य आनंद में ही रहना चाहते हैं परंतु तो बेचारा समझ नहीं पाता परंतु तो क्या करते हैं बाहरी वस्तु से उस आनंद को का कोशिश करते हैं परंतु किसी भी बाहरी वस्तु में वो तो है हम इसीलिए आनंद निर्... मतलब क्या हो गया निर्तिष प्रेमास्पदकना परमानंद रूप होना है वो प्रत्यका तो देखिए मतलब यहाँ पे मंगलाचरण करते हुए ही गुरु जी को करते परमात्मा है पराभक्ति तथा गुरु इस स्वरूप में अंतिम में आया हुआ है जिनकी जैसे देवता में भक्ति है वैसे उतना ही भक्ति गुरु में भी है उनके पास ये तत्व आराम से स्पष्ट मतलब अभिव्यक्त हो जाते हैं श्री आनंद प्रेमाश निर्देश प्रेमांश पदेश शंकर समाज दिखा रहे हैं कि यही जो है हमारा समस्त दुख को दूर करता है इसलिए आनंद रूप है और वो कौन है हमारे स्वरूप से अभिन्न प्रत्येक अभिन्न पर सै गुरु। जो ये परमात्मा है ये गुरु भी है उनका गुरु जी का नाम था, नाम था। और पे भगवान शंकर भी हो जाए एक ही शब्द में परमात्मा की भी चिंतन हो गया गुरु की प्रणाम भी हो गया तो सबका हो जाता है क्या पड़े। तो तो सबके लिए होना संभव नहीं है अधिकारी को थोड़ा सा मतलब किसके लिए होता है इसको लेकर के बोलते हैं गुरु की काम दिखाने के लिए परिपक्म चेतन उत्साह जो, पर जो इति परंतु ये शक्ति पाते है ये पे भी नहीं लिखा हुआ है और हमें भी पता नहीं है और यहाँ पे जो है कहीं पे ये इसका कोटेशन कहा का है ये नहीं दिखाई दे रहा है परंतु तो बोल तो रहे यहाँ पे ये भी कोई आगम है मतलब कोई महापुरुष के को भी हो सकता है परिपक्व परिपक्वलोष मतलब हमारे मल दोष राग और देश इसको मल दोष बोलते हैं जैसे कोई वस्तु का, का हमने प्राप्त किया उस वस्तु को हमने प्राप्त करने से हमारे अनुकूल लगा तो उस वस्तु को प्राप्त करने के फिर दोबारा इच्छा होते हैं यदि प्रतिकूल हुआ तो उससे भाग की इच्छा होते है, तो इसी को मल बोलते हैं तो इस मतलब परंतु विषय हमारे पास आया और वो हमारे ऊपर मतलब उस प्रकार की संस्कार नहीं डाल पा रहा है मतलब तो नहीं डालने देना है हमको संकल्प से ठीक है अपनी जो कर्म किया हुआ है वो तो बस तो आएगा परंतु तो उसका अंदर नहीं जा पाए केवल उत्तर किसके संस्कार चाहिए भगवत तो चिंतन की जो संस्कार है उसको विषय भोग के चिंतन के संस्कार नहीं ये जिन ये जिनके अंदर वो अभ्यास आ गया, वो हो गया परिपक्वला परिपक्वला जी जो लोग इस प्रकार अपनी मल दोष को पका दिया पका दिया मतलब वो जो है उत्साह अपनी शक्ति से अपने सामर्थ्य से जो जो है तत्व मल दोष को हटा करके क्या करते हैं परम तत्व में शिष्य के मन को जोड़ने के लिए रास्ता बताते हैं शया आचार्यो दीक्षा की माध्यम से शिक्षा की माध्यम से भिक्षा की माध्यम से दीक्षा शिक्षा भिक्षा तीनों जो है गुरु से लेना है तब जाए अर्थात यथार्थ क्योंकि दीक्षा होता है कि किस प्रकार से आचरण करना है शिक्षा मतलब क्या आचरण करना है और भिक्षा मतलब ये ज्ञान भिक्षा हमारे लिए भोजन अधिक भिक्षा होता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए बस परिभाषा के रूप में श्लोक दिए हुए हैं और वो भी किसी महापुरुष के वचन के अनुसार परिपक् मना चेतन उत्साह हेतु शक्ति पत्र ये जो मन को पकाने के लिए चाहते है जो लोग अपने संस्कार को और संस्कार उसको पका उन लोगों की उस दोष को अपने शक्ति से उच्छेद करने के लिए जो उनको कैसे करते हैं परम तत्व में मन को जोर करके जो शिक्षा देते हैं दीक्षा देते हैं ये आचार्य मूर्ति में रह करके आप जो मूर्ति क्यों बोला गुरु बोल करके फिर आचार्य क्यों बोलते हैं ऐसा नहीं आप आचरन, आप आप, आप अपने आप आचरण आचार आचार्य अपने आप आचरण के द्वारा रह करके जो हमारे समस्त प्रतिबंध को दूर करने के लिए रास्ता दिखा करके और फिर जिस तत्व को प्राप्त करना है उसको शिक्षा भी देते हैं तब जाकर के प्रतिबंध दूर हो जाता है इस प्रकार से जो है किनको हो पाएगा ये वो भी यहाँ पे दिखा दिया अधिकारी तो अलग करके भी बोलेंगे देखिए पे पहले तो शंकरानंद को कह दिया जो शंकर है वही है अब उस श्री से जुड़ा हुआ है श्रीमान भी बोल रहा है श्री से जुड़ा हुआ है मतलब श्री क्या होता है कि जो है विद्या सबसे अधिक श्री है मतलब मतलब भी भी हो फिर जगह उसका मतलब मान, मानन शंकरानंद गंध दीप दीप कि है शंकरानंद इति विरूप अपी श्री है और वही शंकर भी है वही आनंद भी है वही गुरु भी है इसलिए श्रीमानस अशु शंकरानंद गुरु जो गंध है, जो गंध है वो दीप भी है इत्यादि पद समाज यहाँ पे जो कर्म है कर्मधर है समाज कई होगा ये कि अनेक पद को मिला करके एक जो गुरु है कोई चीज है वो यहां पे समाज को दिखाया और इसका कई दृष्टान्त तो अभी हमको याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मिला है एक अंधिक तो। वो हमको लगता है सिद्धांत कौमें कहीं आया होगा तो लोगों में भी आ सकता है प्रकरण में धन नहीं आ रहा है अनना श्री गुरु होने ऐश्वर्य इसके द्वारा मतलब श्रीमान शब्दों को कथन करते हुए गुरु के अंदर हर प्रकार के ऐश्वर्य अनिमाद्यश्वर्यपन्न शुचय थी वो अनिमा लघिमा ये सब ऐश्वर्य के द्वारा जुगत है ऐसा सूचित करते हैं तो परंतु तो तो तो तो तो तो तो ये बोल करके उनको जो है ठीक नहीं लगा हमको लगता है ठीक तो गुरु होंगे तो स्वाणिमा ऐश्वर्य का क्या करते हैं रह सकता है उसमें कोई वो बात नहीं के तुरंत कल्याण करते हैं वही शंकर है क्योंकि वही जो है सबको राति धातुर पर ऐश्वर्य को, को करने वाला वही जीव की परम आयन भी उदाहरण को बन सकते हैं साकल ब्राह्मण में आया हुआ है कि जब पूछा कि रातुरा शब्द होता है राती दातु। तो है तो दान दान परंतु जो ऐश्वर्या पर उसका क्योंकि वही परम अयन है अंतिम गति है अंतिम स्थान है इस प्रकार स्वती को से अब क्या बोलते हैं अनैना श्री गुरो भक्ति भक्त इष्ट संपादने शुचितम सूचित सभी गुरु गुरु का सभी शिष्य जरूरी नहीं है है है गुरु का सभी शिष्य भी भी हो भी हो सकता सकता ग्रस्त परंतु लक्ष्य तो उनको भगवत प्राप्ति होता है इसीलिए बोलते हैं अनेन इस कथन के द्वारा नम श्री शंकरानंद गुरु पातम गुरु कहते हुए ऐसे अने श्री गुरु श्री गुरु भक्त इष्ट संपादन है इष्ट के जो अभिष्ट उसको संपादन करने में पुरुषार्थ तो किसी किसी अंतिम तो तो में अभिव्यक्त तो होता है उसके पहले जो धर्म अर्थ काम है वो भी देने के सामर्थ गुरु के अंदर है गुरु पूजा के माध्यम से भक्त लोग अपने अभिष्ट भक्तों की भी व्यक्त करते हैं अन्य श्री गुरु अभिष्ट संपादने समर्थम शिक्षित गुरु के अंदर ये सामर्थ्य भी है क्योंकि वो जो है साक्षात परमात्मा रूपी होते हैं और फल तो जो है शिष्य की अविष्ट क्या है क्या चाहते हैं उसका पूरा करने के सामर्थ्य भी उनके अंदर होते हैं दस्य गुरु कब होता है जब हमारे अंदर से शंका निकल जाता है जब तक हमारे अंदर शंका रहेगा ना तब तक जो है वो लागू नहीं हो पाता जैसे पूर्ण विश्वास तो तो और ये शंका होने के कारण ये समझने में थोड़ा समय लगता है अन गुरो भक्त इष्ट संपादने सामर्थम शिक्षित जनम नमः उसी गुरु का यहाँ पे इन दोनों के बीच में समास्ती है गुरु गुरु श्री शंकरानंद तो जो है गंधदीप की तरह समाश है यहाँ पे परंतु तो आप उस गुरु के चरण कमलों को दिखाना चाहते हैं इसलिए बोलते हैं तस्व गुरु षि विभुक्त बीच में गुरु और पादम्बु जन्म इसमें तस्व गुरु उनके जो चरण कमल चरण कमली अंबुजन अंबुज अंबुज मतलब सरोवर में पैदा होने वाला कमलम कमलों को नमस्कार पर तो भी भाव अस्त मैं हमेशा उसमें झुका हुआ हूं यहाँ पे ये जो नमस्कार शब्द को सामान्य रूप से तो नमस्कार बोलते है तो शास्त्र में दिखाया कि त्याग ही नम नमस्कार करने का अभिप्राय यह रहता है त्यागो ही नमशोगा नमस्कार के द्वारा हम अपने अंदर त्याग को दिखाना चाहते हैं त्याग किसकी ये जो अपनी अहंकार अपनी गरिमा अपने अंदर जो एक अंतर बुद्धि तो होता है उसकी त्याग ही नमस्कार का अभिप्रेत अर्थ होता है त्यागो ही नमशोगाच ये शास्त्र वाक्य हम होते है, हैं इस प्रकार गुर, गुरु चरण में मैं प्रणाम करता हूँ तो पहले बोल करता है तक आती है हम अपनी समस्त अभिमान अहंकार ईश्वर जो भी कुछ है विद्या जो भी कुछ है उसको पहले हम हमसे हटा करके गुरु कृपा को पहले प्रार्थना करके आशीर्वाद गुरु के बाद तब जा करके फिर आगे की रास्ता खुल जाते हैं और ये सब चीज भी मददगार हो जाता है और उसकी अभिमान मन में रख करके हम जाते हैं तो पात्र तो तो पात्र पहले पहले से भरा हुआ है तो भरेगा क्या पे पहले खाली कर दो फिर उसके बाद अपने आपके पास सब भर जाता है जन उसके यहाँ पे बोलते हैं गुरु पादो एवं अंबु जन्म मतलब कमल नम, उस चरण कमल में नमस्कार है प्रह भाव अस्तु मतलब हमेशा वहां पर मेरा मन झुका हुआ रहे और अभिप्राय यही है मैं मजा, मजाक से बोलता हूँ देखो भाई जैसे आपका कम पहनते हैं कम क्या कमी जदि पहनते हैं ऊपर वाले जेब में कुछ रखते हैं जब हम किसी नमस्कार करने जाते हैं तो ऊपर से जेब से निकल बाहर आ जाते हैं इसी प्रकार जब कभी किसी के चरण में आपका सर झुकता है तो अंदर से जो अभिमान की भाव वो पूरा निकल के बाहर आ जाना चाहिए यहां तक तो हो गया पहला जो लैंड का अर्थ हो गया श्री शंकरानंद गुरु पादम्बु जन्म नेक्स्ट जो गुरु जी का क्या काम है गुरु जी किस प्रकार तब उसको उत्तर में लिखते हैं महामोह ग्राह का कर गुरु किस प्रकार की है और गुरु का क्या कर्म है उसको दिखाया हमारा क्या कर्म है वो तो दिखाया हमारे करता है अंदर से सारा अभिमान को तय करके गुरु शरणागति फिर गुरु क्या करेंगे तब बोलते हैं सब महा ग्राहयिक कर्म ये तो उसका उदृत कर दिया लाइन का उसका अर्थ लिख जाए बिलास शब्द का अर्थ हो क्या कार्य कर्म मतलब तो उसके विस्तार अज्ञान अविद्या काम और उसका कर्म जितना दिखाए सारा विस्तार उसके साथ भी दमान रहता हो क्या का विस्तार अज्ञान अपने विस्तार के सहित जो विद्यमान रहता है भी लाश। भी लाश अपने स्वरूप को।, तो को नहीं जानता जो मूल अज्ञान है एवं विधा जो महा हूं यही सबसे बड़ा मोह है संसार में क्या मैं पुरुष हूं मैं प्राथम हूं मैं ये हो, मैं हो। ये सबसे बड़ा मुंह की पहला कदम फाउंडेशन है वो माम मूल अज्ञान मतलब अपने को नहीं जानना अपने को नहीं जानना ही सबसे बड़ा मतलब अनर्थ का हेतु और वो क्या था ग्राह मूल अध्यन जो वो एक मगरमच्छ के समान है सारा हमारी विद्या बुद्धि ऐश्वर्य ये सब ग्रास कर लेतेगा, ग्रह मकर आधिपत है ना स्वशम प्राप्त अतीब दुख हेतु तो तो अपने बस में करके जो भी कुछ हमारे पास आता है उत्तं दुःख के लिए हेतु हो जाता है आनंददायक वस्तु ही हमारी अहंकार के कारण हमारे लिए दुख हेतु हो जाता है कभी विचार करके देखना इस बात को जो लिखा हुआ है कि जो वस्तु आनंददायक होता है परंतु बस वो केवल मेरा ही हो मैं उसका करने वाला ये भावी हमारे लिए एक दिन दुखदायक है थोड़ा सा है है पर भी बात, में एक बात जाता जो तो इस हमारे पास आए और वो के लिए हो। ये भाव हमेशा इसलिए बोलते हैं अतीब अपने अधीन करके अतीब दुख हेतु अत्यंत दुख के हेतु बन जाता है इस प्रकार जो है मगरमच्छ को ग्रास करना करना एकम कर्म व्यापार तथा इस हमारे अंदर की मोहों को मिटाना ही रूप प्रकाश रूप है रू, रू, रू, रुक हमारे अंदर की मोह तुम शरीर नहीं हो ये शरीर भगवान ने तुमको दिया इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि तुम शरीर से भिन्न हो और ये शरीर तुम्हारे लिए बैठने की कुर्सी है और इंद्रियों, तु, इंद्रियों तुम्हारे लिए उस तत्व को जानने के लिए करण है पठन पाठन करना अपने को करना गुरु बाप को सुनना ये सब जो इसके लिए भगवान ने इंद्रियों को दिया हुआ है इसीलिए एक एक गुरु का काम है तो क्या हो गया ये महा महामोह रूपी जो क्रोकोडाइल है है उस मगर को ग्रास करना उसको नाश करना इसका काम है कितना विरुद्ध जैसा दिखता है एक तो कमल की फूल की तरह नरम इतना परंतुकर काम करने का जो प्रतीज्ञात जिम्मेदारी लेते हैं बात जिम्मेदारी होना चाहिए ये मतलब क्या है कि नरम से भी नरम और कठोर से भी कठोर मतलब साधन के लिए तो कठोरता चाहिए परंतु तो शास्त्र विचार शास्त्र आचरण शास्त्र तो करके सिखाते हैं पे आदि अत्यंत दुख के हेतु मतलब ग्रसम उसको ग्रास कर ग्रहण कर लेना स एवं एकम वही एकमात्र मुख्यम कर्म मतलब व्यापार बस गुरु का यही मुख्य कर्म है अन्य गौण कर्म भी हो सकते है व्यवहारिक जगह पर और भी कर्म हो सकते हैं मुख्य कर्म जस वो गुरु जी ऐसा है उस गुरु जी के प्रति दसमय गुरु जी के प्रति मतलब ये दसमय क्या दिखा रहा है यहाँ पे वो जो कर्मने में चतुर्थी भी विभक्ति है शंकरानंद आप देखिए बोल रहे हैं ये होगी अर्थ आप यहाँ पे प्रति क्या क्या आपको किसी ग्रंथ को शुरू करने के लिए विषय और प्रयोग जब यह कम से कम पहले दिखाना पड़ेगा ये जो हमारे ब्रह्म सूत्र में भी का समय आपको याद वही बोल रहे थे कि विषय यही है विषय क्या है कि हम अध्यास के द्वारा ग्रसित है और इस अध्यास को मिटाना ही जो है शास्त्र का अभिप्राय है शास्त्र का इसको दिखाने के लिए यहाँ पे बोलते हैं अर्थ शंकरानंद पद सामानाधिकारणा जीव ब्रह्म निक लक्षण विषय ये यहाँ पे ध्यान क्या बोला कि यहाँ पे शंकर और आनंद दोनों को भी से इन दोनों को समान थी एक ही विभक्ति और वचन में प्रयोग करके करने के कारण दोनों पद कर जीव ब्रह्म पद के द्वारा जो अपनी दुख मिटाना चाहते हैं और आनंद रूप है ब्रह्म ये जीव जो दुख को मिटाना चाहता है और आनंद रूप ब्रह्म वही है इन में जो और में करने के दोनों में इसीलिए आप बोलते हैं जीव ब्रह्म एक विषय एकत के द्वारा लक्षित होता है जो विषय उसको सूचित किया इस प्रकार शब्द प्रयोग करके जीवस ब्रह्म रूपतया है ना और इसी इसी हो करते हो जो भी भूमा तत्म इससे तो जीवस्व भूम ब्रह्म रूप होता है जीवी व्यापक ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म रूप होने के कारण अपरिचिन्न न सुख आविर्भाव लक्षण इस, होने से ही जो है पर विषय में सुख है मानूंगा अनुभव में आ जाएगा तो सुख जो तो तो है अपरिच्छिन्न होगा इसलिए बताए निश्चय आविर् अपरिच्छिन्न सुख को प्राप्त करते अपरिच्छिन्न न सुख आविर्भाव लक्षण ये ग्रंथ पढ़ के गुरु भाग को सुन करके थोड़ा आचरण करने से जो हमारे अंदर विद्यमान है अभिव्यक्त हो जाता है उसका अविर्भाव हो जाता है लक्षणम प्रयोजन एक ही साथ दोनों जी की और इसका बोध ही हो गया प्रयोजन यही होगा विषय है जीव ब्रह्म की एकत्व और इसका प्रयोजन क्या हो जाएगा निर्देश सुख की अनुभूति अभिव्यक्ति निर्देश सुख की अभिव्यक्ति यहां पर सूचित किया गया है ये बोलना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं ना मतलब जो दुख के कारण है अज्ञान और अज्ञान और का जो विस्तार है उसको जो है नाश करना ही इसको इसका मुख्य काम है मुख्य गुरु के आज वर्तमान में तो अनेक प्रकार व्यवहार होता है वो अलग है परंतु मुख्य काम यही है कि तत्व विचार के माध्यम से और आपने आराधना के माध्यम से अपने अंदर जो अंतर्निहित शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाए और वो उसके लिए मार्ग दिखाना अपने आप तो कर जो किया, किया। परंतु ये जो है करना तो आपने को ही पड़ेगा दूसरे को कोई कर दे हमारे लिए ये होना नहीं है जब ये होना संभव होता तो भगवान श्री कृष्ण शायद भगवान अर्जुन को ऐसा सात सौ की गीता बोलने का मेहनत नहीं करते अपने आप ही उसको मिटा देते परंतु आपको जो है कि व्यवहारिक ऐश्वर्य भगवत के पास मिल सकते हैं और दिव्य चक्षु भी मिल सकते हैं परंतु ज्ञान चक्षु तो अपने प्रयास के बिना अभिव्यक्त होना संभव नहीं है तब तो भगवान सभी को ज्ञानी बना देंगे और संसारी नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा उसमें इसीलिए यहाँ पे जो है प्रयोजन को दिखाने के लिए जीवस भूम जीवस्त रूपया अपरिच्छिन्न सुख आविर्भाव लक्षण प्रयोजन ही व्यापक है इसलिए उनके अंदर जो सुख है वो स्वाभाविक रूप से उन्हीं पे व्यमान है इसलिए इस ग्रंथ का मतलब प्रयोजन भी है तो एक हो गया विषय और उसका प्रयोजन सूचितम एक विस्तार छहित अज्ञान मगर मच्छी है उसको जो है नाश करना उस अज्ञान को नाश करने जिस गुरु का काम है वो यहाँ पे मंगलाचरण के माध्यम से सूचित कर दिया निष्केश अन्य निवृत्ति लक्षणम प्रयोजन पत्ता क्या हो गया जिस अनर्थ का कुछ विशेष ना बचे मतलब संचित संचित कर्म कर्म पूरा तो कर्म रह जाएगा तो फिर दोबारा जन्म पड़ेगा तो जिस मतलब निशेष लक्षण में जो जिस अनर्थ का हेतु है तो जन्मांतरित का से जो संचित कर्म और उसका संस्कार जो रहेगा वो कहना के सर्व कर्मा भस्म तो संचित कर्म को पूरा जला दे तो इसलिए प्रटब्ध कर्म तो भोग से जाएगा इसलिए निश्चे अनर्थ निवृत्ति लक्षण संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति के द्वारा लक्षित होता है जो प्रयोजन वो एवं अपने शब्दों के द्वारा जो ग्रंथकार मंगलाचरण के माध्यम से उसको कथा हैं इस प्रकार कल से जब हम लोग शुरू करेंगे इस ग्रंथ को मंगलाचरण के रूप में इस श्लोक को भी पढ़ेंगे ठीक है नम श्री शंकर जन्मनेस महामोह है पूर्ण के बाद इसको भी जैसे इसमें वो ब्रह्म सूत्र तो हमारा इसके द्वारा लिखा हुआ जो अंतिम चरण को रोज करते हैं ना ब्रह्म सूत्र में इसी प्रकार इसमें जो है इस को भी साथ में इदानीं प्रयोजन अब जो है इसका प्रयोजन उसको भी कथन करते हुए पे जो है इस ग्रंथ को आरंभ करने का प्रतिज्ञा करते का उसको करके फिर क्या करते हैं ग्रंथ आरम्भ करने के लिए प्रतीज्ञा करते हैं बोला था आपको कि पहले विषय और प्रयोजन को दिखाया उसके बाद जो कि अधिकारी को दिखाते हैं अधिकारी को देखिए आर्थिक अर्थ तो कैसे आता है तत्पादंबुर्यो दंद। तत्पादंबुर्यो दंद। निर्मल चेत सेवा निर्मल चेत विवेक तत्म पूर्वंदेत निर्मल चेतस सुख बोधा तत्व बोध विवेक अयम विधीये विवेक अयम विधीये प्रकरण का क्या नाम है तत्व विवेक प्रकरण के में जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है उस, इस, इस प्रकरण परंतु देखिए अधिकारी को कैसे दिखा रहा है तत्म दंद सेवा निर्मल चेत ये अविधान तो शुरू में नहीं आएगा गुरु के साथ पास दीक्षा लेकर के अथवा तो उनके पास रह करके गुरुकुल में जाकर गुरु के से, गुरु सेवा के माध्यम से ये गुरु सेवा क्या क्या होता है पहले तो होता है एक गुरु पालन केवल गुरु का पालन नहीं जहाँ पे रह रहे, रहे हैं उसका रक्षण आपेक्षण इसका क्या होता है कि गुरु जो सिद्धांत तो हमारे परंपरागत तो सिद्धांत तो गुरु जो है वो भी अन्न के अंदर थोड़ा प्रचार करना था परम है सब मिल गुरु सेवा होता है ये सब मिलके गुरु शेवा होता है। तो गुरु शेवा है। है। है? पास से काम जाएगा का ये ये ये बात नहीं थोड़ा सा सूक्ष्म वस्तु पे आया है? गुरु गीता में आया श्लोक है।, तो है मैं बताऊंगा चरण मन जब निर्मल होता है तब तो जा करके आत्मा तत्व का अभिव्यक्त तो होना संभव है तो गुरु क्या क्या होता है गुरु सेवा मतलब केवल नहीं गुरु का बैठकर गुरु बैठकर तो जो विचार है वो यदि अनुकूल लगता है तो वो थोड़ा सा विस्तार होता है जिसका मिल करके गुरु सेवा होता है तत्म्ब रूह दंद सेवा निर्मल चेत शब्द भी एक पूरा समाज पद है उनकी चरण कमल की जुगल है चरण कमल जुगल को सेवा के माध्यम से निर्मल हो गया जिन लोगों की चित्त उन लोगों का बहुवचन है चेतष का बहुवचन मतलब गुरु चरण कमलों की चरण जुगलों की सेवा से निर्मल हो गया अंतकरण जिन लोगों का उन लोगों के लिए उपलब्ध कर दिया तो पहले जो तो पहले है शुरू में में में ही हमारे पास समझ नहीं आएगा कुछ दिन थोड़ा विचार कर, करते करते जब हमारा पूर्वकृत तो दूरी तो थोड़ा थो क्षय होता है तब तो वेदांत तो हम दस अभी प्रत तो होता है हमारा ही पूर्वकृत तो कर्म जागोरी हमको जो है जगत मुखी कर रखा हमारा ही पूर्वकृत तो कर्म हमको जगतमुखी कर रखा तो उस जगतमुखी मुखी से हट करके गुरुमुखी तब तक तो जो है ना ये वेदांतो अंदर रहते हुए भी आत्मा आत्मा की प्रकाश पूर्ण रूप से अभी व्यक्त तो नहीं हो पाता उसको इसलिए हमको लगता है कि यहाँ पे जो है कि अधिकारित्व तो को हम कैसे प्राप्त करें वो दिखाने के लिए आगे बोलते हैं, ये जो जो है है है है है जिस से बना हुआ है, जो में क्या है, क्या है, क्या पंच जगत क्या है, और हमारे इंद्रियों कैसे बना शरीर कैसे बना उस सब को बोध कराने के लिए सुख बोधायक तत्व विवेक अव विधि जातेचारूर्व इसको जो है ठीक से समझना उसके आगे जो उसके विशेष रूप से के तो दंद जनु मस्तव होता है जुगल उनके चरण कमल रूपी जुगल की सेवा के माध्यम से निर्मल हो गया चित्र जिन लोगों का उन लोगों को इस तत्व को को रूप से बोध कराने के लिए यहाँ पे यह इस प्रकरण का नाम है तत्व विवेक इसलिए विवेक विवेक अपने आप ही जो है वहां पे विग्रह करके दिखाते अयम इस प्रकरण को शुरू किया जा रहा है शुरू किया जाए आप देखिए टीकाकर तत्व गुरु पाद एवं अम्बुरु कमल उस गुरु का चरण ही कमल रूप है पाद मतलब कमले कमले तयोर मतलब उसका जुगर, उसका जुगल उस चरण जुगल की सेवा से परिचर्चया परिचर्च लिखा स्तुति नमस्कार आदि लक्षण यहाँ पे जो है ये गुरु स्तुति गुरु नमस्कार के केवल इतना ही नहीं जो है गुरु मुझे क्या आज्ञा करते हैं एक दूसरा क्या है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ गुरु की तरह उस स्थान की उस विषय की भी ठीक से रक्षा प्रचार और इस भाद को भी कि भी बंद हो जाएगा आज कल जो स्थिति है ये वेदांत परंपरा कैसे चलेगा ये शब्द संसार हो गया तो, तो इसलिए और जो है ये जी है गुरु सेवा की यह भी एक भाग है कि स्तुति नमस्कार आदि लक्ष्य नया और मन में एक जिस पर जिस विद्या को ज्ञान को हम परंपरा से गुरु से प्राप्त तो कर रहा हूँ गुरु के पास से ये भी क्योंकि ये समाज के लिए हित कार्पा मैं भी किसी के लिए हित पहले तो अपना पहले अपना फिर जो है लोखी, लोखी मतलब जो मतलब ना देखिए कि किसी को आप अन्न देंगे तो वो तो छह घंटे के बाद भूख लग जाएगी किसी को आप वस्त्र देंगे छह साल के बाद फिर फट जाएंगे किसी को आप ज्ञान देंगे संस्कार जन्मांतर में जाते हैं इसलिए यदि गुरु सेवा करना चाहते हैं तो हमको लग जाए जिस गुरु तो परंपराओं से ये विद्या हमारे पास आई हुई है उस विद्या को पकड़ के ठीक से समझना उसको अनुभव करना फिर वो समझ के लिए हित हो जाए इस भावना को लेकर के जो है गुरु सेवा स्तुति नमस्कार आदि दक्षिणायामन्मत रागादि रहित चेत अंतर में से अपनी कोई विशेष अभिष्ट सिद्धि के लिए नहीं राग तो कोई विशेष अभिष्ट सिद्धि के लिए होते हैं वो निकल जाने के बाद जो है फिर जो है सभी के लिए हित कारक बन जाएक्ता तथोक्त मतलब तत्पादम सेवा निर्मल चेत इसका तो ते इस शब्द की तरह तेषा लोगों के लिए तो देखिए यहाँ पे पहले विषय फिर प्रयोजन फिर अधिकारी का भी वर्णन कर जाए का मिथता है ये दीर्घ निश्चय हो जाएगी वास्तविक शब्द क्या है और व्यवहारिक प्रातभाषिक श्या इस प्रकार विवेक स्पष्ट हो जाए उत्पादन अय बक्षमान प्रकार आगे जिस प्रकार से कहा जा रहा है तथ्य अनारोपित तो स्वरूप जो हमारा स्वरूप है जो आरोपित नहीं है ये तो शरीर आरोपित स्थिति में अखंडम सचिद आनंदम महावाक्य सच्चिदानंदम लक्ष्य थे इसी का ही जो 46 नंबर फर्स्ट के सेकंड लाइन में आई है जो अखंड जो सच्चिदानंद जो सत्यूप है जो हमेशा रहने वाला चैतन्य आनंद है उस आनंद जो गुरु मुख गुरुमु सुन करके जो अभी अभिव्यक्त तो होता है उस भाव में स्थित होने के लिए वो होने के लिए। यही है तो इति विवेक पंचकोश लक्षणाद जगत विवेचन विधीयत आरपित जो पंचकोश है उसके द्वारा लक्षित होता है जो जगत तो उसको विवेचन विधियात उसको विवेक पूर्व उसका अलग करते ना उसको यहाँ पे विधान की विधिया इसका अभिप्रेत अर्थ है तो ये, ये प्राप्त करना भी हमारे ठीक तो ठीक मार्गदर्शन भी हमारे जान भक्त तो दो प्राप्त होता है अब उस मार्ग यदि प्राप्त हुआ फिर जो है उस चीज को समझ करके गुरु सेवा के माध्यम से जब अंत करण धीरे धीरे शुद्ध रा ठीक है तुम्हारे सुनते ना ना ना। सुना आवाज़ अच्छा क्या हो गया? स्वामीजी का डिसकनेक्ट हो गया हाँ, कनेक्शन थर्टी टाइमो हो होएगा चल तो शारीर चलते तो बेजे कर से कार्तिक बिचार में ये बड़े हर शेज़ों नहीं होए चुके कार्तिक जी यहाँ पर रहते हम तो हमें तो। ये हाँ तो बेरिय हो गए थे लेकिन हम बच्चे हम क्या करेंगे चलिए अब हां सही है लगता है